जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक 11, जो जगाए वही गुरु भाग 1 प्यारे उषो गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हमारे शत शत नमन स्वीकार करें। एक सदगुरु ने अपने शिष्य को आवाज दी होशिन गुरु का नाम था कोकुशी। गुरु की आवाज पर शिष्य ने कहा जी कोकुशी ने दोबारा पुकारा होशिन और शिष्य ने फिर कहा जी लेकिन गुरु ने तीसरी बार भी आवाज दी होशिन और होशिन फिर बोला जी कोकुशी ने तब होशिन से कहा इस भांति बार बार पुकारने के लिए मुझे तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए लेकिन वस्तुतः तो तुम ही मुझसे क्षमा मांगो तो ठीक है प्यारे ओशो इस कथा का मर्म बताने की कृपा करें बहुत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 तुम्हारी दुकान तो छूटेगी ही तुम्हारे मंदिर भी ना बचेंगे क्योंकि नींद में ही दुकान बनाई थी नींद नहीं मंदिर तय किए थे जब नींद की दुकान गलत थी तो नींद के मंदिर कैसे सही होंगे तुम्हारी व्यर्थ की बकवास ही ना छूटेगी तुम्हारे शास्त्र भी दो कौड़ी के हो जाएंगे क्योंकि नींद में ही तुमने उन शास्त्रों को पढ़ा था नींद में ही तुमने उन्हें कंठस्थ किया था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 जैसे ही नींद पर चोट होती है वैसे ही बेचैनी शुरू हो जाती है। जब तक तुमने फुसलाओ थपथपाओ लोरी सुनाओ जब तक उनके नींद को तुम गहरा करो तब तक वे प्रसन्न जैसे ही तुम उन्हें एलाओ वैसे ही बेचैनी शुरू हो जाती है। तुमने अकारण ही जीसस को सूली नहीं दी और तुमने सुकुरात को व्यर्थी जहर नहीं दिलाया जीसस को सूली देनी पड़ती क्योंकि याद भी तुम्हें सोने ही नहीं देता तुम थके मंदे हो तुम नींद में उतरना चाहते हो तुम इतने बेचैन और परेशान हो तुम चाहते हो थोड़ी देर शांति मिल जाए खो बेहोशी आ जाए अगर ठीक से समझो तो संसार की सारी खोज बेहोशी की खोज कोई शराब से खोजता कोई संगीत से खोजता कोई संभोग से खोजता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 नींद में की गई प्रार्थना नहीं जब नींद नहीं रह जाती तब तुम्हारी जो भाव दशा होती उसका नाम ही प्रार्थना है। यह छोटी सी जिन कथा बड़ी सांकेतिक है निश्चित ही शिष्य को लगा होगा कि गुरु क्या कर रहा है पुकारा एक बार ओसेन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 यह पुकार निष्प्रयोजन यह पुकार लीला है यह पुकार एक खेल है ओसन के भीतर जगी चिंता को देखकर गुरु ने कहा मुझे तो क्षमा मांगनी चाहिए अकारण ही तुझे जगाता हूं सोने नहीं देता कारण भी हो तो क्षम है व्यर्थी तुझे हिलाता हूं न उठ के दुकान खोलनी है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 वो आदमी ने कहा इट डिपेंड्स ये निर्भर करता है कि चर्च में प्रवचन कितनी देर चला उतनी देर सोता है मंदिर जगाने को लेकिन वहां भी लोग सो रहे हैं चर्च जगाने को लेकिन वहां भी लोग नींद दे रहे हैं हम इतने कुशल हुए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 तुम्हारे इस उत्तर को कि जी इन दोनों के मेल को सत्संगता है तुम अगर सुनो ही ना तब सत्संग घटित नहीं होगा वहां गुरु तो है तुम नहीं हो तुम अगर पूरी तरह सुन लो, तो वहां कोई शिष्य ना बचा तुम थोड़ा सा सुनते हो थोड़ा सा नहीं भी सुनते हो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 मेरे मित्र आए हैं उनके पैर धोने पत्नी ने भीतर से आवाज कुआं कोई बहुत दूर नहीं है ले जाओ अपने मित्र को कुएं पर वही पैर धोला दो और स्नान भी करा देना सुबह पानी भरते वक्त कहां थे दोनों फकीर गए कुएं से सांप के वापस लौटे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 और कभी आए पानी से क्या पैर धोना घी से इनके पैर धोते उस पत्नी ने पूरा मटका घी का उनके पैर तो नैल के पैर धोती भोजन के बाद गृहपति ने कहा कुछ पूछना की बात पूरी हो गई तू से ने कहा बात पूरी ही हो गई